रुद्र वाली पार्वती ने प्रचंड आंधी, कड़ाके की सर्दी अनेक प्रकार की वर्षा तथा धूप का भी सेवन किया। उनके ऊपर वहां नाना प्रकार के दुख आए परंतु उन्होंने उन सबको कुछ नहीं गिना मुने वे केवल शिव में मन लगाकर वहां सुस्थिर भाव से खड़ी या बैठी रहती थी उनका पहला अवर्ष फलाहार में बीता और दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबाकर बिताया इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए तदनंतर हिमवान की पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहने लगी तो भी तपस्या में उनका अनुराग बढ़ता ही गया हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पर्ण का भी परित्याग कर दिया इसीलिए देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रख दिया इसके बाद पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी हो पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी उनके अंग खीर और बलकल से ढके थे वे मस्तक पर जटाओं का समूह धारण किए रहती थी इस प्रकार शिव के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत लिया उस तपोवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली के तीन हजार वर्ष बीत गए तदनंतर जहाँ महादेव जी ने साठ हजार वर्षों तक तप किया था उस स्थान पर क्षण भर ठहरकर कर शिवादेवी इस प्रकार चिंता करने लगी क्या महादेव जी इस समय यह नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों के पालन में तत्पर हूँ तपस्या कर रही हूँ फिर क्या कारण है कि सुदीर्घ काल से तपस्या में लगी हुई मुझ सेविका के पास भी नहीं आए लोक में वेद में और मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का गान किया जाता है सब यही कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वज्ञ सर्वात्मा सर्वदर्शी समस्त ऐश्वर्यों के दाता दिव्य शक्ति सम्पन्न सबके मनोभावों को समझ लेने वाले भक्तों को उनकी अभिष्ट वस्तु देने वाले और सदा समस्त क्लेशों का निवारण करने वाले हैं यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान ऋषिभद्वज में अनुरक्त हुई हूँ तो वे कल्याणकारी भगवान शिव जहाँ मुझ पर प्रसन्न हो यदि मैंने नारद तंत्रोक्त शिव पंचाक्षर मंत्र का तथा उत्तम भक्तिभाव से विधिपूर्वक जप किया हो तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो यदि मैं सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त एवं निर्विकार हूँ तो भगवान शंकर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो इस तरह नित्य चिंतन करती हुई जटावलकल धारणी निर्विकारा पार्वती मुँह नीचे किए सुदीर्घकाल तक तपस्या में लगी रहीं उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी वहाँ उस तपस्या का स्मरण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ महर्षे पार्वती की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा था उसे भी इस समय सुनो जगदम्बा पार्वती का वह महान तप परम आश्चर्यजनक था जो स्वभावतः एक दूसरे के विरोधी थे ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे सिंह और गौ आदि सदा राग आदि दोषों से संयुक्त रहने वाले पशु भी पार्वती के तप की महिमा से वहां परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे मनुष्यश्रेष्ठ इनके अतिरिक्त जो स्वभावतः एक दूसरे के वैरी हैं वे चूहे बिल्ली आदि दूसरे दूसरे जीव भी उस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं होते थे वहाँ के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे भांति भांति के तृण और विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे वहाँ का सारा वन प्राण कैलाश के समान हो गया पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया